तो तो थी थी थी कल तो पढ़ा था ना ले हूं। तो ऐसा पूर्व पक्षी का आग्रह था की अन्य धर्मांत अन्य धर्म अन्य समाज पुतार, के साथ अन्य भूतात् भगत क्या यद तत्पस्थिति तदव इस मंत्र में चार अन्यत शब्द आये है और तो चारों अन्यत शब्द एक अर्थ के बोधक होंगे किसके बोधक होंगे हाँ इसलिए उनसे किसका बोध हो रहा है की ब्रह्मता किसका बोध हो रहा है हाँ धर्मा धर्म से धर्मा धर्म से शाद्य जो स्वर्ग नरक है उसे विलक्षण ब्रह्म है तो ब्रह्म का बोध हो रहा है तो मतलब या मंत्र इस मंत्र में केवल प्राप्त का ही प्रश्न किया गया है और किसी का प्रश्न हाँ मतलब उपासना का प्रश्न नहीं किया गया है प्राप्ति के साधन का प्रश्न नहीं किया गया उपाय का प्रश्न नहीं किया ऐसा पूर्व कहता था तो अत इस पर सिद्धांती कहता है सुनो यहाँ की स्थिति ऐसी है कि तीन व्यक्ति समक्ष है देवदत्त यज्ञ दत्त तो और एक तो तो कोई कहता है असौ एक अन्न है ना यह असौ यह देवदत्त से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि यज्ञ से उत्पन्न होता है इस वाक्य को सुनकर देवदत्त से भिन्न जिसको जानते हो उसे मुझे कहिए इस प्रकार क्या प्रवृत्त हुआ प्रवृत्त स्वीकार थे आरम्भ इस प्रकार प्रवृत्त हुआ ये प्रतिवचन पहला वचन और दूसरा वाला प्रतिवचन तो प्रतिवचन देवदत्त से अन्य जिसे जानते हो उसे मुझे तो असो तो लगाया गया उसके लिए तो पहले उसका निर्देश किया गया तो उसके लिए तो प्रश्न नहीं, नहीं होगा यज्ञ अब देवदत्त से अन्य कौन बचा यज्ञ दत्त हतोसे तो वो है ना उसका प्रश्न ही होगा इस वचन का देवदत्त से अन्य के बोधकत्व के समान देवदत्त से अन्य यग्दत का यग्दत का कौन होगा हाँ। देवदत्त से अन्य यज्ञ दत्त के बोधकत्व के समान लक्षणा से अब सुनो ये तो इसमें देवदत्ता अन्य पश्यति तो देवदत्त से अन्न कार्थ देवदत्त के पुत्र से अन्न यदि करना चाहे तो शक्ति से आएगा की लक्षणा से आएगा लक्षणा लगाइए तो, लगा तो देवदत्त के पुत्र से अन्न वाक्य में तो यही है ना प्रतिवचन में और तो देवदत्त पुत्र अन्य कैसे आएगा लक्षणा से कि देवदत्त के पुत्र से अन्य अन्य संबंधी प्रश्न बोध या देवदत्त के पुत्र से अन्य संबंधी प्रश्न बोध किसका कि न होने से से किसे नहीं होती है प्रतिवचन है ना तो ध्यान देना ऐसा है ना ऐसा कहा जाता है तो फिर ये जो पंचमी लगी है उसका मतलब यही है कि पूर्व पक्षी कथन ठीक नहीं है तो मतलब इतना ही होगा लगाइए तरव है उसी प्रकार से कर्म साध्य ब्रह्म की ब्रह्म कर्म से साध्य नहीं है अपितु ज्ञान साध्यम कर्म से साध्य ब्रह्म नहीं ये कैसे मालूम हुआ न ही ब्रह्म अधिक्र मतलब कर्म से ब्रह्म प्राप्त नहीं किया जा सकता है और अपितु ज्ञान साध्यम ज्ञान साध्यम कैसा था अध्यात्म देव मत्वा है? ये सब क्या था ज्ञान से साध्य कहा गया तो इस प्रकार ऐसे उपदेश के अनंतर प्रवृत्त हुआ अनंतर क्या प्रवृत्त हुआ प्रश्न कौन सा प्रश्न धर्म अन्य धर्म अन्य धर्म लग गया तो अब ध्यान देना कि वहां जो बताया गया कि कर्म से साध्य नहीं है ज्ञान से साध है मतलब कर्म रूप उपाय से साध्य नहीं है ज्ञान रूप उपाय से साध्य है तो इसके बाद जो प्रवृत्त होगा प्रश्न में तो उससे उपाय संबंधी कैसा तो प्रश्न किया जाएगा हाँ इस प्रश्न का धर्म विलक्षण ज्ञान रूप उपाय बोध कर तुषी धर्म धर्मान्यत्र इस प्रश्न का देखो देखेंगे धर्म अन्यत्र का अर्थ क्या होगा धर्म से विलक्षण धर्म से विलक्षण तो धर्म से विलक्षण धर्म क्या है आपका उपाय है उपाय है ना स्वर्ग आदि का तो उससे विलक्षण कोई उपाय लेंगे अथवा तो उपाय से और अतिरिक्त कुछ ले लेंगे जैसे हमने बताया ना ब्राह्मण मानम कहने से अब्राह्मण माने जब कहा जाए तो ब्राह्मण से भिन्न को लाएंगे तो क्षत्रियदी मनुष्य के को लाएंगे ईट पत्थर को तो नहीं लाएंगे ना तो जब ये उसमें धर्माद है तो धर्म से भिन्न क्या लेना है धर्म से भिन्न हो धर्म के सजाती भी हो धर्म एक उपाय तो भी उपाय है अच्छा कि यहाँ देखेंगे कि की प्रश्न का धर्म में से विलक्षण ज्ञान रूप उपाय बोधकत्व मानना ही उचित है ज्ञान रूप उपाय बोधकत्व मानना ही उचित है किसका धर्म विलक्षण नहीं नहीं धर्म विलक्षण ज्ञान रूप उपाय बोधकत्व ही उचित है किसका उचित है नहीं अन्य धर्म धर्माद अन्य प्रश्न का प्र, प्रतिपक्ष का नहीं धर्म अन्य प्रश्न का अब देखो तो ये किस शब्द ये धर्म विलक्षण ज्ञान रूप उपाय बोधक कौन हो गया ये प्रश्न है हुँ? हुँ। अब देखना और यदि पूरे मंत्र यदि इस मंत्र को ब्रह्म बोधक मानना हो तो क्या अर्थ करना पड़ेगा कि धर्म से धर्म से धर्म साध से विलक्षण धर्म साध्य से धर्म से साध जो है उससे विलक्षण धर्म से साध्य क्या है तो उससे भी लक्षण अर्थ करना पड़ेगा यही से करना पड़ेगा ना लगाइए तो जो धर्म से धर्मार अन्यत्र कार्य करें धर्म साध्य विलक्षण तो अन्यत्र कार्य हो गया विलक्षण और धर्म साध्य किस शब्द का हुआ धर्म धर्म का कैसे लक्षणा से धर्मार्यत्रकार धर्म साध विलक्षण अन्यत्र हुआ विलक्षण और धर्म का लक्षण से जैसे वहाँ अन्, देवदत्त अन्य देवदत्त ना वैसे ही कहते हैं लगाइए तू किंतु धर्म शब्द की लक्षण से यहाँ किसका संबंध है धर्म का बताया था ना कल कि की धर्म शब्द की लक्षणा से धर्म इस प्रश्न का धर्म शाद विलक्षण ब्रम्होद का नहीं हो सकता है मतलब शक्तिवृत्ति वाला अर्थ माना जायेगा की लक्षण वाला तथा उसी प्रकार अधर्मा अन्यत्र यहाँ पर भी एकाधिकरण होने के कारण उपाय बोधकत्व ही निश्चित है किसका उपाय बोध तत्व अधर्मा का एकाधिकरण का मतलब देखना अन्नेत्र में धर्म जिस अर्थ का बोध करा रहा है उसी अर्थ का यहां पर अन्यत्र शब्द बोध करा रहा है तो दोनों अन्य शब्द क्या हुए सामान्य हुए क्यों अधर्म नरक का दुख का उपाय है तो उससे अन्यत्र कोई उपाय पूछा जाएगा उसी प्रकार से अधर्मा अन्यत्र यहाँ पर भी सामानधिकरण के कारण उपाय बोधकत्व ही निश्चित है किसका अधर्मादन्यत्र इति से क्या जोड़ेंगे इति अधर्मादन्यत्र होने से इति उपाय प्रत्योग होगा पहले तो पहले तो लिए दर, पहले पक्ष में धर्म का अर्थ हो जाएगा की धर्म में ऐसे अन्न कौन ज्ञान रूप उपाय ज्ञान रूप उपाय शक्ति प्रतीकर हो गया अन्न अच्छा और दूसरे में क्या है कि धर्म साध से अन्न तो ये लक्षण वाला हो गया अच्छा जी। तो अब देखना तो यहाँ पर क्या है कि इन दो का सामानाधिकरण माना ना सिद्धांती ने दो का और सिद्धांति के अनुसार चारों का सामना रिघर्ण नहीं होगा दो का सामना रिघर्ण तो स्पष्ट हो गया कि धर्म अन्य धर्म इन यहाँ पर दोनों अन्यत्र पदों के द्वारा उपाय ही पूछा गया है अब कहते हैं कि आगे उपाय तब पूछा जा सकता था आगे मतलब दो के द्वारा उपाय पूछा गया अब आगे उपाय नहीं पूछा जा सकता है उपाय पूछा जाएगा इसके लिए कहते हैं कालत्र परिचिन कालत से परिचिन्न कौन है घटादी वस्तुएं और काल त्रय से परिचिन्न से विलक्षण कौन है ब्रह्म, ब्रह्म काल से परछन्न वस्तुओं से विलक्षण ब्रह्म के वाचक आगे के दो अन्य शब्द होने पर आगे के दो अन्य तस्मात के साथ हाँ तो ऐसे मतलब विलक्षण के वाचक है ना तो उपय विलक्षण क्या आपका उपे उपे मिले लो उसके तो वाचक के आगे के दो अन्यत्र शब्द होने पर अब यहाँ पर कहते हैं कालत्रय कालत्र काला कालत्र कालत्र का अर्थ कर सकते हैं कालत्रय त्रे से विलक्षण जो ऊपर आया था ना कालत्र का अर्थ क्या कर सकते हैं तो, तो कालत्रय त्रे से विलक्षण उपाय होता है क्या नहीं होता नहीं तो वही है कि कालत्रय कालत्र से विलक्षण उपाय का परामर्श संभव नहीं है यहाँ जोड़ना पड़ेगा क्यों कालत्र से विलक्षण उपाय संभव न होने से कालत्र परिच्छि से विलक्षण उस उपाय का परामर्श संभव नहीं है क्या जोड़ेंगे काल त्रय से विलक्षण उपाय उपाय संभव ना होने से काल त्र परिचिन विलक्षण उपाय का परामर्श संभव ना होने से परामर्श कर से बोध तो क्या होगा कि फिर उपाय तो बाद के दो अन्य शब्दों से उपाय नहीं ले सकते हैं पहले दो अन्य शब्दों से उपाय लिया बाद के दो अन्य शब्दों से उपाय नहीं लिया जा सकता है तो सामानाधिकरण हुआ तो सामानाधिकरण के भंग से ण भंग क्यों होगा क्योंकि उपाय का परामर्श संभव न होने से सामनाधिकरण के भंग से प्राप्त बाद के बाद दो, दो, दो अन्य शब्दों का तो दो प्राप्य के बोधक हुए दो प्राप्य के बोधक हुए अब ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि यदि दो चार शब्द होते तब क्या होता की वहाँ पर सामानाधिकरण का भंग होता तो नहीं है पर दो चार शब्द नहीं है जो अन्य धर्मारन्न का धर्मासम तो तो बताया था ना कि दो चार शब्द नहीं है इसलिए वहाँ पर सामानाधिकरण ही होगा एक अर्थ के ही बोधक होंगे एक अर्थ के बोधक क्यों होंगे क्योंकि दो चार शब्द नहीं तो दो चार शब्द होते तो सामनाधिकरण होता और नहीं होने से सामनाधिकरण हो गया तो सिद्धांत कहेगा जहाँ चार शब्द नहीं है वहाँ भी सामनाधिकरण होना जरूरी नहीं है जहाँ चार नहीं है वहाँ भी सामनाधिकरण होना जरूरी नहीं है जैसे देखना ये, ये जैसे जैसे क्या है कि नीलो, नीलो दीर्घा रक्त और ह्रस्वा का ऐसा कहने पर नील पद और दीर्घ पद का विरोध है क्या नहीं है। नहीं। नील और दीर्घ पद का विरोध ना होने के कारण इन दोनों का एक अर्थ बोधकत्व सिद्ध है नील वस्तु दीर्घ हो सकती है दीर्घ वस्तु नील हो सकती है ठीक है इसी प्रकार है। रक्त ह्रस्व रक्त और ह्रस्व पदों का भी परस्पर में विरोध न होने के कारण उनका भी एक अर्थ बोधकत्व सिद्ध है तो दो पदों दो दो पदों का एक अर्थ बोधकत्व हुआ चारों पदों का एक अर्थ बोधकत हुआ क्या हाँ मतलब चार पद पे अभाव होने पर भी सभी पदों का एक अर्थ बोधकत्व नहीं होता है तू किन्तु चार शब्द अभावी चारो चार शब्द चा का अभाव होने पर भी चारों का सामाना दिखण नहीं देखा गया लगे न कितु वस्तु द्वय प्रश्न बोधकत्व ही है वस्तु द्वय से संबंधित प्रश्न का बोधक है कौन सा वाक्य नीलो दीर्घ रक्तो रस्वा का लग गया वह वाक्य वस्तु से संबंधी प्रश्न का बोधक है एवं इसी प्रकार से यहाँ भी कहा अन्य धर्माद अन्य धर्मांत शब्दान्वित मतलब शब्द के अन्वय वाले यथ शब्द के या यथ शब्द के अन्वय से युक्त शब्द के साथ अन्वय किए जाने वाले दो चार शब्द का अभाव होने पर भी सामान्य अधिकण ज्ञात नहीं होता है अब तुश न्याय ऐसी बोल रहे हैं मतलब उसका क्या था कि पूर्व पक्षी का कथन कि आग्रह यह था कि उपाय का प्रश्न नहीं किया गया केवल उपेय उपे का उपे प्रश्न किया, किया गया तो अब जो है ना तुषित दुर्जन न्याय से कहा जाएगा केवल उपेय का प्रश्न मान करके भी आपको तीनों का मानना पड़ेगा दुर्जन न्यायित दुर्जन हाँ दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए उसकी बात को मान करके दिया जाएगा ऐसा समझना दुर्जन न्याय है और गुड़ जीविका जीवन है जानते हैं गुड़ जीवन छोटे बच्चे कड़ू दबाना खाए तो जीव पर गया माता गुड़ रख देगी ले और खुश हो जाएगा पीछे से दवाई ठूस देगी दवाई <laughs> तो ये ये गुड़ जीवन भी कह सकते हैं कि उसके अनुसार मान करके चल रहे हैं।, दुद दुद हैं नहीं उसको कड़ू कड़ू दवाई चम्मच पे झीस करके नहीं पत्थर पे खिलाते बच्चों को खिला देते है बैलों को देखो ऐसा भर करके बांस के नली में खिला देते हैं देखेंगे कि अथवा मतलब अथवा आपकी उक्त रीत्या आपके द्वारा प्रतिपादित रीति से चारों का एक अर्थ बोध कर द्वितीय व्याख्या में जो व्यासार की द्वितीय व्याख्या थी ना तो द्वितीय व्याख्या में जैसे उपय के प्रश्न में उपेता का अंतर्भाव किया गया है उसी प्रकार उसी प्रकार उपाय का भी अच्छा तो ऐसा लगा लेना कल हमने बताया था ना उसी प्रकार प्रश्नोत्तर में उपाय का भी अंतर्भूतत्व है तो प्रश्नोत्तर में क्या है उपाय भी अंतर्भूत है उपाय एक संबंधी भी प्रश्नोत्तर है और ये ऐसा लगाइए फिर भी अथापि का फिर भी प्रश्नोत्तर में प्रश्नोत्तर में अच्छा ठीक है प्रश्नोत्तर में हम अनु बताएंगे कहा करना है ठीक है व्याख्या में में जिस प्रकार उपे प्रश्न उपेता उपे हम जैसा कह रहे वैसा देखना उसी प्रकार उपय के प्रश्न में उपाय भी अंतर्भूत हैं। कैसे अंतर्भूत होने से त्रयाणाम एवं चैवम उपन्यासा प्रश्न इस प्रकार सूत्र में, इस सूत्र में निर्दिष्ट उपाय और उपेता संबंधी प्रश्नोत्तर को अत्यंत स्पष्ट होने से प्रश्नोत्तर को अत्यंत स्पष्ट होने से अच्छा क्षति का अभाव होने से एक मिनट तो फिर वो उसका प्रश्न प्रश्न कुछ नहीं प्रश्न का हाँ अत्यंत स्पष्ट होने से प्रश्नोत्तर की क्षति का अभाव होने से ही सा कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर की हानि न होने से प्रश्नोत्तर की हानि हा प्रयास करो के प्रश्न का अत्यंत स्पष्ट होने से कोई नहीं तो प्रश्नोत्तर को यहाँ लाइए वहीं रहने दीजिए फिर भी द्वितीय व्याख्या में जिस प्रकार उपाय के प्रश्न में उपेता का अंतर्भाव है उसी प्रकार प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत है प्रश्नोत्तर में क्या है उपाय भी और जब प्रश्नोत्तर में उपाय अंतर्भूत है तो उपाय लग गया प्रश्नोत्तर में उपाय भी अंतर्भूत है समझ लेना वही करो में। अंतर्भूत होने से त्रियाणा उपन्यासा इस सूत्र में निर्दिष्ट उपाय और उपयता संबंधी प्रश्नोत्तर को अत्यंत स्पष्ट होने के कारण हमारी क्षति हमारे क्षति का अभाव होने से हमारी हमारे मत की क्षति का तो हमारे मत की क्षति तो नहीं हुई तीनों का प्रतिपादन हो गया क्षति का अभाव होने से और क्या कहते हैं बाद में ते पदम संग्रहण इस प्रकार पद शब्द से कहा गया क्या है प्राप्त तो प्राप्त प्राप्त का ही प्रतिवचन प्राप्त के ही प्रतिवचन से प्रतिपादत्व की प्राप्त के ही प्रतिवचन से प्रतिपादत्व की स्पष्ट प्रतीति होने से स्पष्ट प्रती या स्पष्ट प्रती होने से अब हम क्या है विश्राम करते हैं अधिक बोलने से विश्राम करते हैं की कि प्रतिवचन से किसकी हो रही है प्रतिवचन से किसका प्रतिपादन हो रहा है प्राप्त का तो ये प्रधानता जो वह प्रतिपादन हो रहा है समझ लेना किसका कैसे हो रहा है प्रधानता बस ये समझ लेना प्रधानता बाकी प्रधान रूप से तो कहा गया है कहते हम विश्राम करते हैं और प्रकृतम अनुसाराम प्रसंग का अनुसरण करते हैं आइए का और पूछना अब हम आगे आके तीन मंत्री अब देखिए ये देखना ये नचकेता ने प्रश्न किया है ना चतुर्दश मंत्र से तो नचकेता के ने क्या पूछा है कि उपाय को और उपय को ठीक है तो नचकेता के प्रश्न करने पर यम देवता उपय परमात्मा में श्रद्धा कराने के लिए उसके वैभव का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं किसके वैभव का उपय परमात्मा के उपे परमात्मा के वैव का, का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं तो उपे परमात्मा के वैभव का प्रतिपादन क्यों करते हैं उपे में श्रद्धा कराने के लिए उपय में श्रद्धा कराने के लिए है ही श्रद्धा और श्रद्धा बढ़ाने के लिए और श्रद्धा बढ़ाने के लिए देखिए जी सर्वे वेदा यद पदमा मनंती तपानसी सर्वाणी च यद वदंती यदीक्षन तो ब्रह्मचरियम चरंति सर्वाणि ब्रह्मचर्यं पदम यत सर्वाणि चरन्ति मन सर्वाणी तत् वह तत्ते है ना तत् तत्पदे संग्रहण ब्रवीम ओम इति इति ओम लगाइए सर्वे वेदा की संपूर्ण वेद यदम का क्या संपूर्ण वेद संपूर्ण वेद जिस प्राप्त का वर्णन करते हैं संपूर्ण ब्रह्म वेद जिस प्राप्त का वर्णन करते हैं यत और जिसको उद्देश्य करके यहाँ भी वेद वदंती क्रिया का कर्ता वेद को ले लो और सभी वेद यज का अर्थ है जिसको उद्देश्य करके सभी वेद जिसको उद्देश्य कर वेद जिसको उद्देश्य करके सर्वाणी तपान वदंती सभी तपो को कहते हैं सभी तपो को कहते हैं लग जाएगा कि यद क्या हुआ जिस नहीं वेद जिसको उद्देश करके मतलब जिस प्राप्ति को उद्देश करके जिस प्राप्ति को उद्देश करके आ, बेद जिस प्राप्ति को उद्देश करके सर्वाणी तपाशी वदंत सभी तपो को कहते हैं मतलब क्या हुआ कि वेद जिसको उद्देश करके जिसको उद्देश करके हाँ जिसको उद्देश करके और उनकी प्राप्ति के साधन रूप से सभी तपो को कहते हैं यदि क्षणता कि yes. oh <bad> uh जिसको so uh, like, uh, hey, प्राप्त करने की इच्छा करते हुए जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए मुर्य का पालन करते हैं जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य चरण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तत्पदम उस पद को तय कर तेरे लिए उस पद को तेरे लिए संग्रह से कहता हूँ उस पद को तेरे लिए संग्रह से कहता हूँ संग्रह करते है संग्राहक शब्द संग्राहक शब्द अब इसका व्याख्या हम बताएंगे बताएते हैं कि उस उस पद पद को को तत्पदम हैं प्राप्त उस प्राप्त को तेरे लिए संग्रह से कहता हूँ मतलब संग्राहक शब्द से कहता हूँ और वो संग्राहक शब्द क्या है ओम इतिम सुनो ओम जो है ना ओम में आकार के द्वारा क्या कहा जाता है परमात्मा और मकार के द्वारा क्या कहा जाता है जीवात्मा जीवात्मा कहा जाता है ना तो ये जीव औ, ये परमात्मा और जीवात्मा का संग्रह किस शब्द के द्वारा हुआ ओम ओम के द्वारा तो ये संग्रहक शब्द हो गया ओम अकार, अकार उकार मकार तीन है हाँ। तो अकार के द्वारा परमात्मा के लिए दिया गया मकार के द्वारा क्या कह दिया गया जीवात्मा तो दोनों के संबंध का बोध कराता है तो प्राप्त तो कहते हैं उस पद को संग्राहक शब्द से कहते हैं संग्राहक है? हाँ संग, संग्राहक शब्द से कहते हैं वो क्या है ओम है वो क्या है आपका ध्यान देना संग्राहक शब्द से किसको कहते हैं प्राप्त को और फिर क्या बता दिया उसको ओम कह दिया क्या कह दिया हाँ प्राप्त को यहाँ पर ओम कह दिया तो अर्थ बताना चाहिए लेकिन शब्द बोल दिया ना उसके लिए ये सब व्याख्या से स्पष्ट होगा चलो व्याख्या में आ जाइये इस संक्षेप में सुन लेना एक सनातन धर्म की मान्यता है कि मंत्र ब्राह्मण ब्राह्मण और वेद नाम दे मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों ही वेद मंत्र का मतलब संहिता संहिता भाग और ब्राह्मण भाग ये दोनों ही वेद हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया सर्वे वेदा य पदमावन थी संपूर्ण वेद जिस प्राप्त का वर्णन करते हैं गीता में भी है ना वेद पर हमे वेद्या भगवान कहते हैं संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही वेद हूँ तो संपूर्ण वेद परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं और फिर क्या था तपान से सर्वाणी यद वी वी क्रिया करता किसको बनाया था भी हु? वेद वेद को वेद। है ना तो वेद और फिर क्या था यहाँ पर क्या था यद है ना को जिसकी प्राप्ति के लिए वेद सभी तपों को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए वेद सभी तपों को समझ गए जिसकी प्राप्ति के लिए वेद सभी तपों को कहते हैं तब किस कहते है देखना वेदोक्त प्रकारेण कृषि चांद्रायण भी शरीर सोषणम यद तप इति बुध ही वेदोक्त प्रकार वेदोक्त प्रवृत्ति से शास्त्रोक्त रीति से कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा वेदोक्त रीति से कृष्ण चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा जो शरीर को सुखाना है शरीर शोषण जो शरीर को सुखाना है वह तप हुआ तप है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं तो शरीर शास्त्रोक्त रीति से शरीर को सुखाना मनमुखी रीति से नहीं तो वो तप है तप में क्या है शरीर को सुखाना शरीर को कष्ट देना ही तप है समझ लेना प्रातकाल गंगा स्नान करने से ठंडी तो लगती है लेकिन क्या वो तब की श्रेणी में आता है ये ध्यान रखना पहले सूखे हुए शरीर वाले को तब करने की जरूरत नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है उसको भी तब करना चाहिए था समझ पहले से सूख गई है नही है तो तब करने से क्या है की सुखी तर्जी होते है ना पाप नाश होता है तो वो कैसे कर पाएगा करेगा करने का सामर्थ्य हो तो करना चाहिए अच्छा तो शरीर को सुखाना तफ है ध्यान रखना लोग तो सोचने शरीर क्यों बर्बाद कर रहे हो शरीर बर्बाद नहीं कर रहे इसका तो फिर क्या नहीं कर रहे हो ये अर्थ हो गया उसका आगे देखना क्रिश्चन चंद्रायन व्रत में क्या होता है फिर एक दिन एक ग्रास खाना दूसरे दिन दो ग्रास तीन ग्रास तो पंद्रह दिन तक बढ़ाना पंद्रह दिन के बाद फिर कम करना एक एक ग्रास कम करना और ग्रास का मतलब ये नहीं मुंह में खूब एक क्या कुकुट के अंड के बराबर परिमाण बताया है थोड़ा इतना ग्रस्त लेना है ऐसा उसका जैसा अच्छा तो ऐसा है।, है।, तो है तो ऐसा उससे क्या है अंताकरण शुद्ध होता है होते हैं सब ये कौन तो सा तो तो तो व्यार्ण? व्यार्ण? क्या चंद्रायण कृष्ण चंद्रायण कठिन है चंद्रायण से तो ये सब उपवास करना चाहिए अंताकरण की शुद्ध थोड़ा उससे क्लिष्ट है अंताकरण की शुद्धि के लिए सब करना चाहिए और देखो मतलब क्लिष्ट हाँ थोड़ा क्लिष्ट है ना हमने समझा है अब देखना आगे एक परिभाषा और दी है तात्पर्य तात्पर्य गीता गीता की टीका का है तात्परचंद तप क्या है शास्त्रीय संकोचा तपह शास्त्र विहित भोगों का संकोच तप है अब सुनिए भोग भोगना है ना तो लोग क्या है कि आजकल चोरी ठगी बेईमानी से पैसा अर्जित करके चोरी ठगी का कमा करके अथवा चोरी ठगी करने वालों से धन लेकर के जो खूब सुख सुविधा से रहते हैं तो क्या है तो महापी का जीवन है वो तो अभी देखना लेकिन कोई यदि कोई अपने खून पसीने की कमाई ईमानदारी की नंबर एक की कमाई करके खून पसीने से भी कोई भोग भोगे तो उसमें पाप नहीं है शास्त्रविध hmm. है ना लेकिन वो तब की श्रेणी में नहीं आएगा वो शास्त्रीय भोग है जो मैं खून पसीने की कमाई से मेहनत करके जो वर्जित करेंगे उपयोग करेंगे उसमें पाप नहीं तो वो कहता भोग हुआ शास्त्रीय भोग हुआ तो लेकिन तब किसे कहते हैं शास्त्री hmm. भोगों का भी संकोच करना शास्त्री भोगों का भी संकोच हाँ शास्त्रविद भोगों को भी न भोगना वो क्या है आपका तप है ये शास्त्री भोगों का शास्त्रविद भोगों का को कम करना शास्त्रविद भोगों का भी संकोच करना तप कहलाता है योग सूत्र के व्यास वास में तप का क्या लक्षण दिया तपोद्वंद सहनम द्वंदो को सहन करना तप है द्वंद क्या है शीत उष्ण है, है न जितना शीत शान कर सको करो भाई शरीर का सामर्थ्य देख करके गर्मी शान कर सको करो व्याकुल मत हो पंखा चाहिए वो चाहिए यथासंभव स्न करना चाहिए शरीर की प्रकृति शरीर की प्रकृति को प्रकृति के अनुसार चलने का प्रयास करो तो सीत उष्ण चुदापि पासा चुदापि पासा को भी सहन करना लोग बोलते तीन बार खाएंगे तीन बार खाएंगे तो कहाँ से तब हो गया जी अगर भूख लगती है तो भूख को शान करना तो तब की श्रेणी में आ गया ओंकारेश्वर में स्वामी रामानंद जी बड़े अच्छे महात्मा है शरीर चला गया ऐसा कोई साधु समाज में ऐसा कोई नहीं था उनके बराबर तटस्वी तो है उनसे कोई एक महात्मा बोला महाराज आपके आश्रम में भाल भोग नहीं मिलता है बोले तो साधु बनेग हो तुम क्यों साधु बने उन्होंने पूजा खाने के लिए बने हो समय से तुमको भोजन मिल जाता है साढ़े के बजे तुम साधु क्यों बनेगे ग्रहण किया उन्होंने तो मतलब तफ ये जरूरी है जीवन में द्वंद्वों को सहन करना ही तफ है छोटा आपके सर्दी गर्मी सुख दुख ये सब सहन करना चाहिए ये मान ले कि हमारा ये कर्तव्य है तो ये अब इस शास्त्र में दो बार भोजन की अनुमति दी है वो भी गृह के लिए साधु को हो सके तो और कम करना चाहिए। नहीं कम करना चाहिए दो बार अग्निहोत्र की तरह प्रातः भोजन की विधि है तीन बार भोजन शास्त्र में से इसका एकांध भोजी को तो क्या है कि वो तपस्वी मानते हैं शास्त्र का तीन टाइम कैसे एक टाइम खाना अब तीन टाइम जो है असम्भव तीन टाइम खाते हैं चलिए तो ये अब आगे एक दोना पंगल क्या हो चल <laughs> बकरी जैसा दिन ना थोड़ा थोड़ा एक बार बरफेट खा लो एक दो बार ये अब देखना मुंडको अपन में अभी तो क्या बताया तपान सरवाणी चाहिय बदन थी है ना जिसकी प्राप्त वेद जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से सभी तपों को लग जाएगा जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से वेद सभी तपों को कहते हैं अब देखना यहाँ पर सभी तपों को कहते हैं अब एक श्रुति है यश ज्ञानमयम तपा है जिसका ज्ञान रूप तप है जिसका ज्ञान रूप ये परमात्मा के लिए कहा गया परमात्मा का तब क्या है ज्ञान रूप तो कहने का मतलब है इस श्रुति के अनुसार तपक अर्थ क्या हो गया ज्ञान ज्ञान रूप तप है ना तब क्या होगा कि फिर यहाँ पर तप अर्थ जब ज्ञान हो गया तो लक्षणा से श्रुति में जो आया है ना तपांश पद तपानी पद से ज्ञान की प्रधानता वाले वेदभाग का ग्रहण होगा ज्ञान की प्रधानता वाला वेदभाग कौन है उपनिषद कौन है आपका जब तपांसी से जब आप उपनिषद को लेंगे तो सर्वे वेदा का संकुचित करना पड़ेगा वहां कर्मकांड भाग का लेना पड़ेगा कि संपूर्ण कर्मकांड भाग संपूर्ण कर्म कर्म हाँ पहले तो ब्राह्मण सभी वेद लेते थे चलिए तो फिर ऐसा करना पड़ेगा सर्वे वेदा का क्या होगा कि वेदों का संपूर्ण कर्मकांड भाग जिस प्राप्ति का वर्णन करता है तथा उपनिषद भाग उपनिषद उपनिषद भाग भी जिसका उपनिषद भाग भी जिसको कहता है उपनिषद भाग भी मतलब सभी उपनिषद जिसको कहते हैं सभी उपनिषद जिसको लग जाएगा अच्छा देखना कि पूर्व भाग में क्या होता है कि पूर्व भाग में भी साक्षात परमात्मा के प्रतिपादक मंत्र हैं, पर अधिकतर मंत्र पूर्व भाग के जो मंत्र हैं वो देवताओं का इंद्रादी देवताओं, देवताओं का प्रतिपादन करते हुए उनकी अंतरात्मा परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं है ना? तो उनका भी प्रतिपाद्य कौन है परमात्मा अच्छा अब देखना एक ऐसी भी व्याख्या आई है की जो वेदों के अंतर्गत ब्राह्मण भाग अंतर्गत अरण्य भी है ब्राह्मण वाक्य अंतर्गत क्या है आरण्यक आरण्यक है तो अरण्य में रहने वाले तप की प्रधानता वाले ऋषि उनका अध्ययन करते थे तो तपानसी पद से आरण्यक को भी ले सकते हैं किसको ले सकते हैं आरण्यक को ले सकते हैं है ना? आरण्यक को ले सकते हैं तो क्या कहना पड़ेगा कि आरण्य की, की सम सं, ये संपूर्ण आरण्य जिसका संपूर्ण आरण्य जिस प्राप्त परमात्मा का वर्णन करते हैं आरण्य भी ले सकते हैं अथवा तब शब्द जो है ना तब शब्द से तब की प्रधानता वाले ऋषियों को भी ले सकते हैं कि सभी ऋषि जिस प्राप्ति को कहते हैं सभी ऋषि जिस प्राप्य का वर्णन करते हैं अब देखना यदि क्षण ब्रह्मचर्यम चरणती है यदि क्षणतम ब्रह्मचर्य चरणती ब्रह्मचर्य का पालन कौन करता है मुमुक्ष करता है ब्रह्मचारी तो सभी करते हैं है? अच्छा तो ऐसा भी कर सकते है यदि क्षणतम की जिसकी इच्छा से ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यहाँ पर देखो ब्रह्मचारी का एक अर्थ लिखा है ये लगा देखो ब्रह्मचारी में जो ब्रह्म शब्द है ना तो ब्रह्म का अर्थ है वेद ब्रह्म का क्या अर्थ है? हाँ, है और तद अयनाथम प्रथम अभी ब्रह्म सिद्धांत कुंभिका है क्या देखते हो हाँ समाज प्रकरण या समाजशास्त्र प्रकरण का होगा हमको याद था जो हमने पाठक गुरु जी से पढ़ा था स्मृति में था तो मैंने लिख दिया कभी का हमको याद था तीस साल से ज्यादा कब मैं याद रखा है बत्तीस साल का तो ब्रह्म कार्य से क्या यहाँ पर वेद अध्ययनार्थम तथ से क्या लेना है वेद वेद के अध्ययन के लिए किया जाने किए जाने वाले व्रत को भी क्या कहेंगे ब्रह्म ब्रह्म लक्षणा से। से कार्य वेद है और लक्षणा से वेद के अध्ययन के लिए किए जाने वाले व्रत को भी क्या कहेंगे ब्रह्म व्रत को क्या कहेंगे वेदाध्यन के लिए व्रत लेना पड़ेगा क्या व्रत लेना पड़ेगा भूमि पर सेन करना पड़ेगा जूता चप्पल नहीं पहन सकते हैं जूता चप्पल नहीं पहनेंगे साबुन तेल नहीं लगा सकते हैं दर्पण में मुख नहीं देख सकते हैं है ना? और ज्यादा क्या है कि चटर पटर भोजन नहीं कर सकते हैं बिछाने के ऐसे ही करना है तिलक पानी से देख लो अंदाज से करो दर्पण में मुख देखना मना है कर्मचारी को त्रिपुन लगाने के लिए दर्पण किसी के लिए भी जरूरत नहीं है और स्त्री जैसा सजावट करने के लिए लोग जो है दर्पण देखता है कर्मचारी को मनाया तो अब देखेंगे तो ये क्या है क्या मैं कहता हूँ तो ये सब नियम है भिक्षा मांग करके भोजन करना है भिक्षा मांग करके लाए गुरु के सामने रख दे और गुरु जी जब कहे तब उसको पाले और गुरु के सोने के बाद सोए और जगने के पहले जगने के पहले जग, जग जाए <laughs> ये नियम है और वही सामने गुरु के बैठा रहे दिन भर बस ये जैसा कहें वैसा करो ये नियम है ये नियम लेना पड़ता है तो लगाइए के के जाने वाले व्रत को भी क्या कहते हैं ब्रह्म और आचरति क्या लेना है मतलब तो हाँ वो व्रत का हाँ कि उस व्रत वेदाध्यन के वेदाध्यन के व्रत का आचरण करता इसलिए क्या कहते हैं उसको ब्रह्मचारी तब ये ब्रह्मचारी है अब देखेंगे यहाँ पर अभी तो यहाँ और ब्रह्मचर्य जो है ना शास्त्रों में आठ प्रकार का मैथुन आया है उसका विरोधी क्या है आठ प्रकार का ब्रह्मचर्य है ये सब पालन करना चाहिए ब्रह्मचारी को देख लेना जा करके अग्नि पुराण का हमने दे दिया है इसमें यहाँ पर आठ प्रकार का मैथुन उसके विपरीत क्या है आठ प्रकार का ब्रह्मचर्य और देखेंगे गीता वास्तव का एक लक्षण दिया है ये ब्रह्मचर्यम योशिष सु्यता युक्त भोग्यता बुद्धि युक्त ईक्षणादि रही योशिष सुथ क्या है स्त्रियों में स्त्रियों में भोग्यत्व बुद्धि रख कर ईक्षण करते दर्शन स्त्रियों बुद्धि स्त्रियों में भोग्यत्व बुद्धि रख के उनको ना देखना ब्रह्मचर्य है मतलब भोग्य बुद्धि से उनको ना देखना क्या है ब्रह्मचर्य है देख सकते हैं देखना क्यों यदि नजर पड़ जाए तो भोग्य बुद्धि नहीं चाहिए ये मतलब है देखना ही क्यों साधक को हमेशा परमात्मा को ही देखना चाहिए सर्व भूतें सुचात सभी भूतों में परमात्मा को देखना है ऐसा ये समझना है अब देखना है कि स्त्रियों में भोग्यत बुद्धि रखकर उनको ना देखना क्या है आपका ब्रह्मचर्य हम लोग भोग्यत बुद्धि के बिना देखते हैं तो ठीक है और नहीं तो वो ब्रह्मचर्य का विपरीत हो रहा है काम और तात्पर्य चंद्र का, का लक्षण है ब्रह्मचर्य क्या योषित सुग्यता बुद्धि वनम स्त्रियों में भोग्यत बुद्धि का त्याग क्या है ब्रह्मचर्य अच्छे लक्षण है अब देखना तो ये ऐसा जो है की यद क्षण तो ब्रह्मचर्य चरण ब्रह्मचर्य तो ऊपर तो बताया गया अभी ना से देखना प्रस्तुत में पठित ब्रब्द्री जाने वाले केवल गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र का नहीं है तो ब्रह्म तर्चारन प्राप्ति अर्थ आचरणम ब्रह्मचर्य यहाँ पर सभी जगह के लिए नहीं यहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जितना आचरण है सब किस कोटी में आएगा ब्रह्मचर्य में तो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप जाना भी क्या है आपका ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आएगा हाँ तद विज्ञान स गुरु में वा विगछे हाथ में समीघा लेकर ब्रह्म को जानने के लिए सोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए आगे देखेंगे यमराज निष्केता के लिए उस प्राप्त परमात्मा को संग्रह से कहते हैं संक्षेप से कहते हैं की ओम यह प्राप्त परमात्मा है संग्रह से कहते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म ओम एक अक्षर वाला ब्रह्म गीता कहती है ओम तस्तुति ब्रमणा स्मृता ओम भगवान का नाम है ना नस्त वाचका प्रणवा तो इत्यादि शास्त्र परमात्मा का बोधक ओम शब्द को कहते हैं ना ओम शब्द परमात्मा का वाचक है किसका वाचक है परमात्मा हाँ इसलिए परमात्मा को श्रुपी ओम कह रही है ओम यहाँ पर क्या है तत्क पदम संग्रहण की उस प्राप्त को मैं संग्रह शब्द से कहूंगा संग्रह शब्द से किसको कहेंगे परमात्मा प्राप्ति परमात्मा को कहेंगे तो उसको क्या कह दिया ओम, ओम। क्या कह दिया ओम। तो ओम जो शब्द ही तो बोलना चाहिए अर्थ गोपे बोल क्या दिया शब्द वही है ओम प्राप्त परमात्मा स्वरूप का वाचक है अतः श्रुति परमात्मा स्वरूप को ओम कहती है और परमात्मा के वाचक ओम शब्द के अवयो आकार और मकार से क्रमशः परमात्मा और कहे जाते इनका संग्राहक इनका संग्रह करने वाला जो शब्द है उसे क्या कहेंगे संग्रह संग्रह शब्द समझिए संग्रह करने वाला शब्द कहते हैं भंडार है। तीन टाइम <laughs> से है दे चाय कभी कटोरी कभी पशु कम खाते हैं पहले पशु को खुला छोड़ देते इसलिए दिन भर वो खाते थे पशु को बात के समय टाइम देते हैं ननु नहीं औणिका नहीं, नहीं, इसकी मनुष्य पृष्ठो इस जिससे पूछा जाए उसे कहेंगे पृष्ठ किससे पूछा गया मृत्यु से ना इस प्रकार प्राप्त को पूछने पर न हाँ। जायते मृत इत्यादि के द्वारा विस्तार से प्राप्त का प्राप्त के प्रतिपादन करने के इच्छुक प्राप्त तत्व का प्रतिपादन करने का इच्छुक कौन है मृत्यु देवता इस समय श्रोता में अत्यंत आदर की सिद्धि के लिए या श्रोताओं के अत्यंत आदर कराने के लिए प्राप्त के वैभव को प्रकाशित करते हुए मतलब प्राप्त के वैभव का बोध कराते हुए संग्रह कथन की प्रतिज्ञा करते हैं संग्रह कथन की प्रतिज्ञा संग्रह कथन मतलब संग्रह से कथन एवं प्राप्त हाँ, उसमे क्या है एवं पृष्ठो मृत्यु अच्छा तो प्राप्त उसमें नहीं है तो एवं पृष्ठो मृत्यु है ना तो आप प्राप्त को फिर जोड़ लेना कि इस प्रकार पूछने पर किसको पूछने आरोप प्राप्त को इस प्रकार प्राप्त को पूछने पर न जायते मृत इत्यादि के द्वारा विस्तार से प्रतिपादन करने के छुक मृत्यु देवता यहाँ मृत्यु देवता सम्मेय कर लेना विस्तार ऐसी प्रतिपादन करने के इच्छुक क्योंकि मृत्यु देवता अब श्रोताओं के अत्यंत आदर की सिद्धि के लिए या मतलब श्रोताओं का अत्यंत आदर कराने के लिए किस में प्राप्त में अत्यंत आदर कराने के लिए प्राप्त के वैभव का बोध कराते हुए प्राप्त के वैभव को कहते हुए संग्रहोक्ति की प्रतिज्ञा करते हैं मतलब संग्रह से कथन की प्रतिज्ञा करते हैं सर्वे वेदा यद पदम आमनती सर्वाणी चाह वी यदि संग्रहण संग्रहण ओमिते तत् वेदायत् सर्वाणि ओमिते तत् अब देखना यहाँ देखेंगे वास्तव में पदम का अर्थ क्या किया है पद्यते कर्थ क्या है गम्यते का क्या गम्यते जो गत्यर्थक धातु तो गत्यर्थक धातु प्राप्ति भी है क्या थे गत्यक्ष धातुओं का ज्ञान अर्थ होता है प्राप्ति भी होता है यहाँ प्राप्ति अर्थ लेना है पद्य ते प, है, पद धातु है पद धातु गति अर्थ में है तो पद्यते गाप्यते की पद्य ते गम्य के द्वारा पद शब्द प्राप्त स्वरूप का वाचक है किसका वाचक है तो क्या था सर्वे वेदा यद पदमावनती यद का ये स्वरूपम का अर्थ क्या है प्राप्त स्वरूपम की संपूर्ण वेद जिस प्राप्त स्वरूप का साक्षात अथवा परम्परिया प्रतिपादन करते हैं साक्षात प्रतिपादन करता है उपनिषद कैसे परम्परिया चलो आगे आइए मंत्र का अर्थ देखना है आगे चलना तपान स्वर्वाणी चाहे आगे बढ़ जाओ हम्म तपासणी चाह यदंती तपानसी कर्थ करते हैं रंग स्वामी बारे में हाँ आगे आइये तपानसी अर्थ करते हैं क्या हुआ करते तपा प्रधानतन भागा मतलब तप की प्रधानता वाले आगे के भाग, तप की प्रधानता वाले ऐसा व्यासार्य ने व्याख्यान किया है तप का क्या बताया था हमने उसमें तत्व विवेचनी में, में ज्ञान यम तपा के अनुसार तप का क्या है ज्ञान तो फिर ज्ञान की प्रधानता वाले आगे के भाग कौन से भाग उपनिषद ऐसा व्यासारी ने कहा है सुनो जो पहले वाला व्याख्यान है ना कि संपूर्ण वेद साक्षात अथवा परम्परिया जिसका प्रतिपादन करते हैं, उस व्याख्यान के अनुसार तपान सीकार से उपरतन भागा नहीं हो सकता है जो संपूर्ण वेद आ गया ना साक्षात अथवा परम्परिया प्रतिपादन करते हैं फिर तो यही होगा की वो वेद जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से सभी तपो को कहते हैं बताइए ना और जो व्यासारी का मत वो पक्षांतर में आएगा हाँ से समग्र तो तो तो फिर फिर उसको अलग आधा लेके ये ये कर कर। तो ये करके तो करके दे। तो मतलब अब, अब देखना तप कर ज्ञान ज्ञान की प्रधानता वाले आगे के तो जब ये लेंगे ना व्यासाध्य के अनुसार तो फिर वहाँ पर सर्वे वेदाकर साक्षात परम्परिया नहीं करेंगे हाँ ले लो साक्षात परम्परा कर दो कोई दिक्कत नहीं क्यूँकी जो कर्म कांड भाग है ना उसमें ज्यादातर मंत्र तो परंपरा परंपरिया प्रतिपादन करते हैं तो कुछ, कुछ भी कर देते हैं इस आधार से तो वो भी चल जाएगा वो थोड़ा विश्लेषण करके ले लेना चंद्रियम चरण की ब्रह्मचर्य ब्रम्चरियं करते हैं गुरुकुल वास जो ब्रह्मचर्य व्रत है ना बेराज धन के लिए के किया जाने वाला व्रत उसमें गुरुकुलवास करना पड़ता है और पच्चीस साल की अवधि तक घर जाना वर्जित है समझ गए छह साल से लेकर छह सात आठ साल में जाए पच्चीस साल तक घर में जाना निषिद्ध है छुट्टी में तो जा सकते हैं। नहीं छुट्टी में वहाँ आश्रम का काम करना है सेवा करनी है गुरु आश्रम की वेद रटना है संहिता याद करनी है था जाने जंगल में होता था जाने में नहीं नहीं नियम नियम है बिल्कुल मनाए घर जाना पटेल अच्छा आगे देखना ब्रह्मचर्य करते है गुरुकुलवास गुरुकुलवास भी जो है व्रत के अंतर्गत है गुरुकुल में निवास करना स्त्री के स्त्री संबंध का अभाववादी रूप गुरुकुलवास तथा स्त्री संबंध का अभाववादी रूप क्या हुआ ब्रह्मचर ब्रह्मचर का यदि क्षमता यदि क्षमता जिस जिसको पाने की इच्छा करते हुए यदि क्या क्षमता जिसको पाने की इच्छा करते हुए गुरुकुलवास तथा स्त्री संबंध का अभाववादी रूप ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करते हैं ब्रह्मचर व्रत का अनुष्ठान अनुष्ठान करते अथवा पालियंती तद पर संग्रहण अब देखो यहाँ संग्रह अर्थ किया है करण में लुट प्रत्यय किया है ग्रह अनेन इसके द्वारा संग्रह किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे संग्रह तो संग्रह किसके द्वारा किया गया यहाँ पर शब्द के द्वारा तो शब्द को क्या कहेंगे संग्रह कौन सा शब्द यहाँ पर ओ, लग गया दु? तो संग्रह से कहता हूँ मतलब संग्रह शब्द से कहता हूँ संग्रह शब्द कौन है ओम अब ये यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर की यहाँ पर थोड़ा स्त्री भाष की बात आ रही है तो उन्होंने क्या कहा है कि तत्व पदम संग्रहण उस पद को संग्रह से कहूंगा किसको संग्रह से कहूंगा बोलो पद का मतलब प्राप्त तो प्राप्त के कथन की प्रतिज्ञा है ना इसमें लगाइए प्राप्त वक्तव्य तो प्रतिज्ञा परे मतलब प्राप्त को कहने की प्राप्त के कहने की प्रतिज्ञा का बोधक कौन है ये मंत्र लग गया प्राप्त वक्तव्य तो प्राप्ति के वक्त वक्तव्यकार से कहने योग कौन है प्राप्त तो प्राप्ति का वक्तव्य होगा ना तो प्राप्त के व... प्राप्त वक्तव्य की प्रतिज्ञा के बोधक इस मंत्र में इस मंत्र में अर्थात अर्थता प्रणों के प्रशंसा की प्राप्ति होने से या अर्थता प्रणों की प्रशंसा ज्ञात होने से किसकी प्रशंसा ज्ञात हो रही है क्योंकि ध्यान देना उन्होंने क्या कहा उस पद उस प्राप्त को मैं से कहूंगा और फिर क्या बोल दिया उन्होंने बाद में प्रतिज्ञा करके क्या कह दिया एम देवता ने तो इसका मतलब जो है ना शब्द बोल दिया इसका मतलब ओम शब्द की प्रशंसा की जा रही है किसकी प्रशंसा की जा रही तो है हाँ। इस मंत्र में अर्थ का प्रणों की प्रशंसा का ज्ञान होने से या प्रणों की प्रशंसा का ज्ञान होने से प्रणवम प्रशस्त ऐसा किसने इसी भाष्य से प्रणवम प्रशंस प्रशस्त मतलब प्रणों की प्रशंसा करके ऐसे इस भाष्य का इस भाष्य का और सर्वे वेदा ये तो भाष्य में क्या कहा गया प्रणव प्रशस्त है ना hmm. प्रणो की प्रशंसा करके यदि कहे प्राप्त परमात्मा की प्रशंसा की गई है प्रणो शब्द की कैसे प्रशंसा की गई तो कहते हैं प्रणो की अर्थात प्रणो की प्रशंसा हो रही यहाँ पर चलिए और सर्वे वेदा इत्यादि पादत्र उक्त ब्रह्म प्रतिपादक या प्रशस्त सर्वे वेद तो तीन ए, इस मंत्र में चार पाद है पहले क्या है सर्वे वेदा यद पदमावरंती एक पार है और फिर क्या होंगे तीन पार नहीं शुरू के तीन पार ले लो सर्वे वेदा यद पदमावनतीद वी यदि ब्रह्मचर्य चरण थी ये तीन पार लेना लगाइए सर्वे वेदा इत्यादि तीन पादों में कहे गए तीन पादों में कौन कहा गया ब्रह्म तो तीन पादों में कहा गया ब्रह्म है उस ब्रह्म का प्रतिपादक कौन है ओम तो ब्रह्म ब्रह्म का, का प्रतिपादक होने से प्रशंसा कर गए ओम की प्रशंसा क्यों की गई? ब्रह्म का प्रतिपादक और कहाँ पर की गई? तीन, पादर, पादर, तीन पादों में कहा गया ब्रह्म में। तीन पादों में क्या कहा गया और तीन पादों में कहे गए ब्रह्म का प्रतिपादक होने से प्रशंसा कर गए किसकी प्रशंसा कर गए तो प्रणम प्रशस् ये है और उस भाष्य की व्याख्या क्या है शुभ प्रकाश इस सु प्रकाशिका वचन की असिद्धि नहीं है ना अनुपत्ति मतलब असिद्धि नहीं है असिद्धि नहीं है या असंगति नहीं क्यों कोई कहे की यहाँ पर तो प्राप्त की प्रशंसा की गई है किसकी प्रशंसा <स्ति> की लेकिन श्री भाष्यकार ने शब्द की प्रशंसा मानी प्रणवम प्रशंसा हाँ तो श्री भाष्यकार ने प्रणवम प्रशंसा प्रणो शब्द की प्रशंसा मानी सुख प्रकाशिका कारण ने फिर ऐसा कहा तो इसकी असंगति क्यूँ नहीं है क्यूँकी अर्थता प्रणो की प्रशंसा ज्ञात हो रही है लगाइए प्राप्ति वक्तव्यत्व की प्रतिज्ञा बोधक प्राप्ति के के वक्त की प्रतिज्ञा बोधक इस मंत्र में अर्थत प्रणव की प्रशंसा का ज्ञान होने से प्रणव प्रशस्त इस भाष्य का तथा सर्वे वेदा इत्यादि तीन पादों में कहे गए ब्रह्म के प्रतिपादक होने से ओम की प्रशंसा करके क्या है ना यहाँ पर क्या अनु न अनुपत्य को यहाँ लाना क्या सर्वे वेदा लग जाएगा इस भाष्य का और सर्वे वेदा इत्यादि तीन पादों में कहे गए ब्रह्म का प्रतिपादक होने से ओम की प्रशंसा करके इस प्रकाश का वचन की असंगति नहीं है इस दृष्टव्यम ऐसा जानना चाहिए संक्षेपेण तत्प्रतिपादक संक्षेप संग्रहण का संक्षेपण तो संक्षेप संखेप से उसका प्रतिपादक करता हूँ तो संक्षेप से उसका प्रतिपादक क्या है संक्षेप से प्रतिपादक शब्द क्या है तो ओम इतिए तहते ओम तस्कृति निर्देशों ब्रह्म विधाय स्मृता इस प्रकार प्रणो का ब्रह्म वाचकत्व होने से प्रणो का मतलब ब्रह्म का वाचक कौन है ओम सब प्रणो सब, प्रणो, प्रणो सब प्रणव से प्रणो प्रणव से ओम शब्दस्य ब्रह्म वाचक किसका होगा कि गीता कहती है ओम इस ब्रह्म प्रकार ब्रह्म का निर्देश तीन तरह से किया जाता है ब्रह्म का निर्देश तो ये ओम इस प्रकार ब्रह्म का निर्देश किया जाता है ओम क्या है सत भी ब्रह्म है ब्रह्म को सत भी कहते हैं तत्वी कहते हैं ऐसा है ओम तत्सत। तत्म ओम तस्तक जबते भी है सुबह गंगा पार वैकुंठध धाम है उसमें हरि हरिओम तत्सत चलता है सुबह के नहीं नहीं कीर्तन करते हैं इसमें करते है सुबह वैकुंठध धाम गंगा पार है उसमें करते है चलिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है चलिए यहाँ मतलब हाँ। तो हाँ पर तो अब ध्यान देना की ओम तस्थित इस प्रकार ब्रह्म का तीन प्रकार से निर्देश स्मृता का अर्थ उथित इस प्रकार प्रणो का ब्रह्म वाचकत्व होने से गीता में क्या बताया प्रणव ब्रह्म का फिर प्रणो का ब्रह्मचक होने से प्रणव को ब्रह्म का वाचक होने से तथा प्रणव के अवयव अकार और मकार को परमात्मा और जीव का वाचक होने से परमात्मा और जीव का लग गया प्रणों के अवयव अकार और मकार को परमात्मा और जीव का वाचक होने से उपाय उपेत्रो अप उपदिष्टत्व की यहाँ पर उपाय का समझना की उपासना द्वारा उपाय कौन ओम उपासना द्वारा उपाय कौन हुआ ओम हम्म उपाय और उपेता का भी उपदिष्ट है उपेता का मतलब कौन हुआ उपाय और जीव। उपेता जीव क्योंकि वो मकार से कह दिया गया ना अच्छा लेकिन यहाँ पे तो उसे तो उपे को कहा जाता है ना? न नहीं। नहीं, से, से तो कह दिया गया उपे और उपेता का संबंध हुआ ना हम आपको कहना चाहता पे उपाय और उपेत्री ऐसा समझना उपेता तो मकार से कह आ गया ठीक है यहाँ पर ओम ही उपासना द्वारा उपाय बन रहा है उपासना द्वारा कौन उपाय बन रहा है ओम ही उपाय बन रहा है नहीं, तो अकारण मकार के लिए हो रहा है ना वो ठीक है पर ओम आगे देखना आगे प्रसंग देखेंगे ओम की उपासना बताई गई है तो उपासना द्वारा ओम ही ओम ही उपाय बन रहा है उपाय ओम स्वयं है उपाय ओम कैसे उपासना के द्वारा उपाय ओम का ओम शब्द स्वयं उपाय बन रहा है अब लगाइए कि इस प्रकार प्रणो को ब्रह्म का वाचक होने से और प्रणों के अवयव आकार और मकार को परमात्मा और जीव का वाचक होने के कारण उपेता उपेता उपाय और उपेता का भी उपदिष्ट है या उपाय और उपेता का भी उपदिष्ट है मतलब उपाय और उपेता का भी उपदेश कर दिया गया तो ये जो वाक्य का संबंध तो उपेता के साथ है किसके साथ है और जो उपाय कह दिया है वो समझना उपासना के द्वारा उम उपाय है उपाय और उपेता भी उपदृष्ट है इसी दृष्टव ऐसा जानना चाहिए ये छोड़ा तो तो है नो टाइम हो गया चलो देख लीजिए